जितनी होती है उस प्रकार से होती है अन्य स्टूडेंट डेथ है माने युवा युवावस्था में बाल्यकाल में मृत्यु हो गई ये सब पूर्व जीवन के पापों का फल है उसके कारण से होती है तो अब जब इन लोगों की ये सत्य सब भगवान के भक्त हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो किसी की अल्पायु अल्प मृत्यु तो किसी के नहीं होती सात की पूरी जीवन प्राप्त होता है और नई कवने पीड़ा और किसी को कोई किसी प्रकार की पीड़ा दी दुख तो अलग बात है तो पीड़ा अलग बात है ये अध्यात्म शास्त्र जो है पीड़ा का भी इसीलिए दूर करता है केवल इतना ही नहीं कि उसके कारण से दुख ही दूर हो जाए अब ऐसे लोगों को तो जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं तपस्वी लोग हैं इनकी आयु तो पूरी होती होती है वृद्धावस्था आकर के नेचुरल डेथ है लेकिन उसके साथ साथ शरीर छोड़ने में उनको पीड़ा नहीं होती मृत भी उनको सहज रूप से जैसे कि गए सो गए जैसे सो गए सुलझाने जैसे आपने मृत्यु हो गई कोई सुलझाने में कोई व्यक्ति को सर जाता है तो कोई उसे तकलीफ थोड़ी होती है दर्द कहीं थोड़ा होता है गए अपने शरीर से अपने अत करके अपने निद्रा में पहुंच गए तो ऐसे ही जो शरीर छोड़ते हुए ये लोग अपने शरीर छोड़ करके चली गए बस कोई कषकष्ट नहीं कहीं कोई तकलीफ नहीं शरीर छोड़ते हुए तो कहते हैं हल्प मृत्यु नहीं कब ने पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा कहते हैं सब तो सुंदर हैं और सब बिरुज मने रोग रहे थे सबके शरीर रोग रहे थे और सब के सब के सब सुंदर भी देखो रोगी व्यक्ति का सौंदर्य नष्ट हो जाता है शारीरिक रोग होंगे तो भी सौंदर्य नष्ट हो जाता है और मानसिक रोग होंगे तो तो और भी नष्ट हो जाएगा मानसिक रोग विकार क्रोध आज विकार हैं जहां व्यक्ति के अंदर लोभारी विकार हैं ये सब जब मन में आते हैं क्रूरता का इत्यादि भाव मन में आते हैं तो फिर उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है न मुख में शरीर न सौंदर्य में शरीर न आचरण की सुंदरता सुंदरता भी अनेक प्रकार की है शारीरिक सुंदरता मात्र सुंदरता नहीं है आचरण की सुंदरता उससे भी सुंदरता है वाणी की सुंदरता भावों की सुंदरता विचारों की सुंदरता अब जो कई लोग हैं लेखक लोग हैं उनमें क्या सुंदरता है उनकी उनके भावों का सौंदर्य है संगीत में उनमें क्या सुंदरता है उनमें अपने संगीत की वो सौंदर्य उनका तो सब में विभिन्न प्रकार का सौंदर्य सब रहिए ये, ये सब सौंदर्य जगह हो कैसे प्राप्त होता है तपस्या के बल पर प्राप्त होता जब व्यक्ति भगवान की चरणों में प्रेम है उसी में निर्भर है शुद्धता अपने आचरण की व्यवहार की है तो उसमें सौंदर्य भी है तो कहते सब सुंदर सभी लोग इस प्रकार सुंदर है आचरण के कारण से सबका धर्म के मार्ग पर चलते हैं भक्ति भी है तो वो सब सुंदरता प्रदान करने वाली है और बिरुज शरीर आ सत्य शरीर बिरुज है उनमें किसी प्रकार का कोई रोग किसी को नहीं नहीं दरिद्र को दुखी न दीना कहते हैं देखो इस प्रकार कोई दरिद्री भी नहीं है और कोई दुखी भी नहीं है कोई दीन भी नहीं है ये भी है भी नहीं किसी भी। <clears throat> को दरिद्रा मैंने कोई ऐसा नहीं कि भूकंप रहा <clears throat> किसी को ऐसी दरिद्रता नहीं है ऋषि राशि के मत आगे चलकर के अभी बताएंगे कि सबसे बड़ा दुख क्या है कि दरिद्रता ही सबसे बड़ा, बड़ा दुख है नहीं दरिद्र समी सबसे बड़ा दुख तो ये क्या दरिद्रता के मैंने न खाने को न पहनने को हुँ? कुछ अर्जित नहीं कर सकता भोगो मर रहा है कि दरिद्रता और दूसरी दरिद्रता एक और है वो कम समझ में आती है व्यक्ति पास करोड़ों रुपया हो बड़े बड़े बंगले हो बड़े-बड़े कारें वगैरह सब हो लेकिन वो अपने आप को ऐसा लगता कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और मुझे और मिल जाए और मिल जाए और देने की प्रवृत्ति न हो वो तो, तो है लखपति करोड़पति व्यक्ति महादरिद्री हो खाने पीने को जिनको नहीं होता तो दरिद्री साधारण दरिद्री है लेकिन महादरिद्री कहते हैं कि उनको इतना मिल जाने के बाद भी उनकी दरिद्रता नहीं छूटेगी तो कैसे छूटेगी दरिद्रता हो मैंने जब व्यक्ति में उदारता आवे देने की प्रवृत्ति आवे जब बहुत धन संपत्ति अपनी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है अगर वो बांटता है देता है तब उसके मने उसकी दरिद्रता छूटी लोग वृत्ति उसकी छूटे तब दरिद्रता छूटी उसकी तभी कहते हैं कि नहीं दरिद्र को ऐसा कोई दरिद्री कोई नहीं है और, और दुखी नदीना दरिद्रता का दुख है वो भी नहीं है और दूसरे प्रकार के दुख नहीं है, और दीनता नहीं दीनता के मने depression किसी को लगे अरे साहब मेरे पास तो कुछ नहीं अरे साहब मैं तो कुछ नहीं कर सकता अपने आप को असमर्थ पावे धनीन पावे ऐसी दीनता का भाव किसी को नहीं सब आत्म संतुष्ट है अपने भीतर से लगता है कि हमें सब कुछ प्राप्त है हमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है ऐसे करके अपने आप में तृप्त है सब तो दीनता नहीं किसी और नहीं कोई को अविध न लक्षण ही न अब देखो इनसे सर यह भी पता लगता है कि जीवन का रूप ऐसा ही होना चाहिए नहीं इसकी स्थिति प्राप्त है तो प्राप्त की जा सकती है उसी का साधन अध्यात्म विद्या है धर्म है परमार्थ उसी के लिए है और नहीं तो अवध कोई अज्ञानी नहीं है बुद्धमान ज्ञानमान अवध मान्य कोई अज्ञानी भी नहीं सब ज्ञानवान है ज्ञानमान के माने ये नहीं कि सब लोग पढ़े लिखे हैं पढ़े लिखे तो हैं ही सब पढ़े लिखे तो हैं ही हैं, लेकिन ज्ञानवान के माने हैं उनको यह भी पता है कि परमात्मा क्या है जीव क्या है जगत क्या है कहां से आए हैं कहाँ में जाना है ये सब ज्ञान जिसको कहे वो ज्ञानमान है जिसको अपने जीवन का लक्ष्य पता है कि हमें अपने जीवन में किस मंजिल तक पहुंचना है विकास करना है वो ज्ञान मान है तो उस मार्ग पर जो आगे बढ़ता चला जा रहा है वो ज्ञान मान है जिसको कि यह सब पता नहीं वही अज्ञानी है तो कहते हैं नहीं कोई को अबुध न लक्षणहीना और कहते हैं को लक्षणहीन भी नहीं लक्षणहीन कि मैंने उसमें कोई गुण नहीं है अच्छाइयां नहीं उसे लक्षणहीन बोल देते हैं संक्षेप में सब लक्षणहीन लक्षण लक्षणहीन कि मैंने लक्षण ही है लक्षण तो अगर मैंने दो दुर्गुण है तो दुर्गुणों के भी लक्षण कहलाते हैं वैसे लेकिन व्यवहार में लक्षण सदगुणों को ही लक्षण कहते हैं जैसे व्यवहार में अपने बोलते रहते हैं देसी भाषा में भी अरे बेकार का आदमी कवल लक्षण का नहीं तो किसी लक्षण का नहीं के मतलब क्या हुआ किसी काम का नहीं कोई अच्छाइयां नहीं, नहीं है कोई गुण नहीं है यही भाव होता उसी प्रकार का यहां बता रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं कि व्यक्ति बेकार का कोई बिल्कुल व्यक्ति हो कोई लक्षण ही न हो कोई योग्यता ही ना हो उसमें कुछ कर धर्म न सकता हो ऐसा कोई नहीं सब लक्षण युक्त है माने सब में गुण है सामर्थ्य है योग्यता है सब में ऐसे व्यक्ति और सब निर्दम्भ धर्मरथ पुनि और कहते हैं कि सबके सब जो हैं है निर्दम्भ है मनदम्ब किसी में नहीं है और धर्मरथ पुनि और धर्म के मार्ग पर भी चलने वाले तो धर्म के मार्ग पर एक इसका एक ये भी तात्पर्य कि धर्म सब धर्म के मार्ग पर चलने वाले है तो ये तो कहते ही आ रहे हैं धर्मरथ तो धर्मरथ है तो।, तो धर्म के मार्ग पर तो चलने वाले सब हैं ही है लेकिन उसके कारण से सब निर्दम्भ हो उनमें दम्भ कोई नहीं जब धर्म के मार्ग पर चलेगा तभी दम्भ छूटेगा ये सब धर्म जो है वो व्यक्ति के अंदर सद्गुण उत्पन्न करता है और अगर दम्भ है दम्भ के माने दम्भ भी एक प्रकार का अहंकार है कैसा अहंकार है ये कि है तो व्यक्ति के पास कुछ नहीं और दिखाता है बहुत कुछ तो उसे दम्ब कहते हैं ऐसा रुपया तो पास नहीं जेल में लेकिन ऐसा दिखाता है कि जैसे बड़ा धनी हो तो धन का दम्ब है वो पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं बोलता ऐसा है कि बड़ा विद्वान है तो ये दम्ब है उसका शरीर में ताकत तो बिल्कुल नहीं अकड़ के ऐसा चलता है कि जैसे उससे ज्यादा कोई पहलवान नहीं तो ये क्या है? ये सब दम्भ के रूप है ये इन्हीं को दम कहते हैं ये सब दम दुर्गो हैं। मन है नहीं तो प्रदर्शन करना इस प्रकार का पेच्चा पाखंड जैसा करना ये सब दम्भ है इसलिए कहते हैं सब निर्दम्भ किसी को कोई दम्भ नहीं कहे सब धर्म के मार्ग पर चलते हैं नर अरुणार चुर सब गुणी स्त्री पुरुष सभी चतुर हैं और सभी गुणी हैं गुणीमन गुणवान हैं, उनमें अच्छे गुण हैं सब में कलाएं वगैरह सब सीखे हुए हैं सदगुणों से संपन्न हैं और चतुर हैं चतुर का माने चालाक नहीं है चतुर का माने विजडम सब में सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं समझदार व्यक्ति हैं किस प्रकार के कैसे जीवन जीना चाहिए ये सब बातें मालूम है कैसे व्यवहार करना चाहिए कैसे जीवन का जीने का कैसा तरीका है ये सबको तो समझते हैं एक दूसरे से बातचीत आदर सम्मान किससे कैसे किया जाता है ये सब शिक्षा उनको प्राप्त है और सब समय पर सब अपने उन्हीं नियमों के अनुसार नीति के अनुसार आचरण करते हैं इसलिए सब चतुर हैं और सब गुण्ञ और पंडित सब ज्ञानी कहते हैं सबके सब गुण्ञ भी हैं गुण के माने गुणों को जानने वाले बहुत बात तो व्यक्ति के साथ यही समस्या होती है गुणों को समझते ही नहीं कि गुण किसे कहते हैं और दुर्गुण किसे कहते हैं बहुत बार लोग अज्ञान के कारण दुर्गुणों को ही गुण समझे रहते हैं उनको गुण के नहीं कहते जो दुर्गुणों को गुण माने वो कोई गुण के कोई व्यक्ति समझता है कि देखो मैं इतनी चालाकी करता हूं मेरे समान कौन व्यक्ति है तो चालाकी वो अपने चालाक व्यक्ति अपने आप को चालाकी को बहुत बड़ा गुण समझे और अपना चालाकी से काम बना ले दूसरे को धोखा दे ले ये सब कर ले और समझे कि देखो ये बहुत अच्छा गुण हमारे अंदर है ऐसा दूसरे के अंदर नहीं है दूसरे जाति जो है जो बन जाते हैं हमारे सामने तो ये कोई उसका गोल थोड़ा है ये तो दोष है इसलिए गुणों को गुण करके समझना दोषों को दोष करके समझना गुणंग कहलाता है जब पहले गुण को गुण जानेगा तब गुण का आदर करेगा जब दुर्गुण को ही गुण माने रहेगा तो उसके शरीर में उसके अंतरतम में दुर्गुण ही घोषे स्वभाव मनोवैज्ञानिक मनो प्रकृति काम ऐसे करती है व्यक्ति जिसका आदर करता है वही आता व्यवहार में जैसे देखें आपके जान पहचान कुछ लोग हैं कोई आया जिसका आप आदर करोगे चाय के लिए पूछोगे पानी के लिए पूछोगे बैठा लोगे बात करोगे वो तो दोबारा भी आने का विचार करेगा और जहां कोई व्यक्ति आया दरवाजे पर कहा कि अमुक व्यक्ति है तो दरवाजा खोला कि नमस्कार क्या काम है कि जैसे आपसे मिलने आए कि मैं अभी टाइम नहीं फिर चल दिया अब दोहराएगा अपनी क्यों आपने सम्मान नहीं किया इसी प्रकार से जीवन में दुर्गम और गुण भी आते रहते हैं व्यक्ति के पास अगर दुर्गुण आवा आया और आपने उसका सत्कार किया कि तुम तो बहुत अच्छा आदमी तुमसे तो हमारा काम बहुत चलेगा आवा आओ, आओ, आओ तो बस वो दुर्गुण आकर कर हृदय में बैठ जाएगा और बस उसकी भगाई नहीं लगेगा जमा लेगा और जहां सदगुण आया और सदगुण की उसके लिए पहचान नहीं पाए अरे सदगुण का गुड फॉर नथिंग लिपली बिल्कुल का ताकत उसमें कुछ है नहीं बेकार का ये आप जहाँ उसका अराधर कर दिया तो गुड़ फिर ये तो गुण जब तक, तक जीवन में आ नहीं सकते जब तक उनका आदर कर नहीं सीखते उनके मूल को नहीं समझते तब जीवन में आएंगे नहीं जब दुर्गुणी को गुण माने रहेंगे उन्हीं का आदर करते रहेंगे तो वही आते रहेंगे इसलिए सब गुणज्ञ पंडित पंडित मान सब दो ज्ञानवान है आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी है और सब ज्ञानी ये ज्ञानवान है पंडित हैं गुणज्ञ है सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी सब कृतज्ञ है कृतज्ञता के माने यदि कोई दूसरा व्यक्ति उपकार करे तो उसके लिए धन्यवाद दे कि भाई आपने हमारी बड़ी सहायता की उसके लिए हम कृतज्ञ हैं जो नीच प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो तो अगर कोई उनके साथ उपकार करे तो वो समझते देखो कैसा हमने मुंडू बनाया अपना काम निकाल लिया दोबारा हम इसके पास नहीं फटकेंगे कृतज्ञता तो मानता नहीं कृतज्ञ होता है भगवान के आचरण में देखो अभी बानर लोगों ने उसकी सबसे सहायता की अन्य अन्य में तुलसीदास भी लिखते हैं अरे भला उसमें देखो भागवत में कथा जब आती है सुखदेव सुनाते हैं उनको तो आमिराम कथा आती है तो सुखदेव जी कहते हैं उनसे परीक्षित को सुनाते हैं कहते हैं कि बानरों ने बानरों के भगवान इतना उत्कार मानते हैं इतनी कृतज्ञता उनके साथ दिखाई लेकिन भला ये बताओ की बानर क्या सहायता कर सकता है किसी मनुष्य का और बानर क्या सहायता कर सकता है भगवान मनुष्य की तो बात छोड़ो जाने दो भगवान अगर गए तो उनकी क्या सहायता बादलर करेगा कोई सहायता नाटक था सहायता करने का सहायता लेने का ऊपरी ऊपरी तुम स्वयं विचार करो भला बालर क्या सहायता करेगा लेकिन भगवान उनको भी बानवों की सेना भी इकट्ठी की जैसे तैसे खड़ी की जैसे कोई टटिया एक दिखावटी सेना ऐसे लेकर के खड़ी कर दिया सामने रावण के तो राम तो भी देखे कि हाँ लाखों करोड़ों बड़ी भारी सेना उनके पास है रावण भी कहता था अरे बंदर क्या बंदर बंदर क्या तो बात सही थी बंदर क्या होंगे लड़ेंगे क्या उनकी सेना होगी क्या होगा लेकिन भगवान की उनकी कृपा से उनमें भी बल आ गया और वो भी कुछ करने लगे तो उत्साह भगवान ने दिलाया उनको तो वो भी समझ युद्ध युद्ध किए लेकिन भगवान उनकी कृखंडता मानते हैं कि तुमने देखो हमारे युद्ध में सहायक हुए मम कृतलाज त प्राण हमारे प्राण देने के लिए भी तो हमारे लिए तैयार हो गई है बानव लोग ऐसे उनकी कृतज्ञता मानते हैं भगवान तो ये कहते हैं कि देखो इस प्रकार से कृतज्ञ होना ये गुण है महान व्यक्तियों का लक्षण है कृतज्ञता कृतज्ञता को न मानना कृतज्ञ होना नीचे व्यक्तियों के लक्षण तो इन सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी अब इसमें किसी को न कपट किसी के मन में है न सयानपना है अब देखो ये चतुर्ता के स्थान पर सयानपना बोला शयानपन के माने है दुर्गुण है श्यानपन श्यानपन माने होशियारी अपनी दिखाना और दूसरे को बेकूफ बनाना अपना काम निकाल लेना ये शयानपन जो है ये दुर्गुण है ये कोई अच्छाई ही नहीं है और कपट कपट के माने है झूठ बोलना भेद भाव रखना ये सब बातें